माँ की बातें मैं नल में हाथ पैर धोकर माँ के पास पूजा गृह में गई देखा वहाँ माँ ने दो आसन बिछा रखा है सामने के जल पात्र से गंगा जल लेकर खुद ठाकुर के सामने मुँह करके बैठी अपनी बाई तरफ के आसन पर मुझे बैठने को कहा जलपात्र से गंगा जल लेकर माँ ने आचमन किया और मुझसे भी वैसा ही कराया बाद में बोली किस देवता के प्रति तुम्हारी भक्ति है मेरे बताने पर उन्होंने मुझे दीक्षा दी और किस तरह जप करना होगा यह दिखा दिया उस समय मानो परमानंद का प्रवाह मेरे हृदय में प्रवाहित होने लगा अंदर और बाहर से एक विपुल आनंदोच्छास ने मुझे अभिभूत कर दिया मैं कुछ भी नहीं जानती थी माँ ने सब सिखा दिया दीक्षा के बाद माँ ने कहा दक्षिणा दो मैं माँ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 उसी समय कमरे में एक बालिका के चिल्लाने का शोर गुल हुआ और माँ की आवाज़ सुनकर मैं अंदर गई मुझे देखकर कर माँ ने कहा बैठो मेरे बैठने पर माँ ने कहा यह मेरी भतीजी राधा रानी है इसकी माँ के पागल हो जाने से मैंने ही इसका पालन पोषण किया है माँ ने उसे पकड़ रखा था लेकिन वह अस्थिर होकर भागने की चेष्टा कर रही थी माँ उसे तरह तरह से समझा रही थी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 वह ठाकुर के भोग के कमरे में गई वहाँ भोग सजाकर रखा था बाद में उस कमरे का दरवाजा बंद कर हम लोगों के कमरे में आई कुछ देर बाद महाराज लोग खाने बैठे गोलाब माँ भोजन परोस रही थी भोजन समाप्त होने पर महाराज लोग चले गए ठाकुर के भोग की थाली माँ के लिए बीच वाले कमरे में लाई गई और हम कुछ स्त्रियों और पाँचों पाँच वर्ष का एक बालक जो मेरे साथ आया था के लिए उसी कमरे में भोजन की व्यवस्था हुई माँ तथा तो हम सभी भोजन करने बैठे मेरी इच्छा थी कि मैं माँ का प्रसाद ग्रहण करूँ इसलिए मैं चुप बैठी रही सभी लोगों ने भात सान लिया लेकिन मैंने भोजन को हाथ नहीं लगाया माँ ने दो तीन बार कहा खाओ खाओ उसी समय गोलाब माँ ने आकर पूछा अजय क्या हुआ मैंने उनसे कहा मुझे थोड़ा सा प्रसाद दीजिए तब माँ ने भात सान अपने मुंह में थोड़ा दिया और बाकी मेरे पत्तल में डाल दिया आहा कैसे अमृत के समान उस दिन का भोजन लगा था क्या बताऊं? अरहर की दाल गोभी की चचड़ी चचड़ी कई प्रकार की सब्जियां मिलाकर बनाई गई एक बंगाली तरकारी चटनी और फिर गोलाब माँ ने जो कुछ विशेष बनाया था बहुत अच्छा बना था पाँचों तो और तरकारी खाऊँगा कहकर मचलने लगा धीरे धीरे धमकाने पर भी वह शांत नहीं हो रहा था तभी गोलाप माँ ने फिर आकर पूछा क्या हुआ लड़का क्यों ऐसा कर रहा है मैंने कहा माँ मैं इसे लाना नहीं चाहती थी मैं छिपकर आ रही थी यह रास्ते में खेल रहा था जो ही गाड़ी कुछ दूर आगे बढ़ी त्यों ही वह दौड़ आया और गाड़ी पर चढ़ गया और अब और तरकारी खाऊँगा कहकर शोर कर रहा है यह बात सुनकर माँ गोलाब माँ सभी लोग हंसने लगी गोलाब माँ ने कहा तुम इसे भुलावा देना चाहती थी ऐसा भला कैसे कर पाती इसका सौभाग्य था इसीलिए माँ को देख पाया यह भला क्या कम भाग्य है उसका मंगल होगा माँ ने भी हाँ ठीक तो है कहकर अपनी सहमति प्रदान की भोजन के बाद मैं पूरे दिन माँ के पास बैठी रही मेरे रायपुर जाने की बात थी वह दूर देश में स्थित है माँ को फिर मैं जल्दी नहीं देख पाऊंगी यह आशंका मेरे मन में थी पारुल और कमला मुझे बुला रही थी फिर भी मैं नहीं गई माँ छत पर बाल सुखा रही थी जाड़े का दिन था इसलिए धूप में बैठकर कर मेरे साथ अपने मायके की बातें कर रही थी राधु को पाला पोसा पर वह पागल निकली बिना खिलाए खाती नहीं और फिर मेरा शरीर भी ठीक नहीं बेटी दु के कारण तकलीफ होती है इसी बीमारी के इलाज के लिए वाराणसी वृंदा बन गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मैं आप वाराणसी वृंदा बन गई थी माँ और क्या बताऊं? इन सब बातों के बाद माँ ने कहा तुम्हारी अभी इतनी कम उम्र है तुम अभी बच्ची हो तुम्हारी अभी दीक्षा लेने की इच्छा क्यों हुई मैं क्या जानूँ माँ संसार मुझे अच्छा नहीं लगता